भूरियल मरभकेती कितना दूध पिएगा भोज पी लिया बच, बस बचकर स्तन्यम कियत पिवसी भूरियल मरभकेती बरतिष्यमाण बचना जननीम विभाव्य ठाकुर ने सोचा जो कहने वाली है ये श्लोक हरिसूरी जी महाराज का है हरिसूरी जी महाराज के ग्रंथ में अगर रम जाओ तो महाराज भागवत का आनंद आ जाएगा भागवतानुसारी उनकी रचनाएं हैं और भागवत से ज्यादा है भागवतानुसारी रचनाएं भागवत की एक एक श्लोकों की रचनाएं हैं हु? कितना पिएगा तो बनकर ऐसा तू कहना चाहती है भैया नस्माद आदर्श हरिणा ठाकुर ने अपने मुख में दिखाया मां देख तेरे दूध को मैं अकेला नहीं पी रहा हूँ मां तेरे पवित्र दूध को मैं सारे संसार में वितरित करके पी रहा तेरे दूध को मैं संसार में बांट के पी रहा हूँ विश्वम विभागी पैसा नहीं केवलो हम तेरे दूध को संसार में बांट करके पी रहा हूं दुनिया मैं अकेला कभी पी रहा हूं या अपने मुख में सारे ब्रह्मांड को दिखा के कहा मैया आज तूने एक बीटा नहीं पाया तुने अनंत पुत्र पाए हैं ये विश्व के जितने प्राणी हैं सब तेरे बेटे ये विश्व के जितने प्राणी हैं सब तेरे पुत्र है मां जो कि मैं तेरा पुत्र हूं भगवान ने कहा भैया तो मुझे अपने हृदय का रस पिला रही है दूध क्या हृदय का रस है मारा ऐसी मां से कोई उरण नहीं हो सकता कोई नालायक लड़का अगर कहे कि मां मेरे साथ क्या किया उसके मुख में मारा मारो थप्पड़ लेकिन मां ने कुछ नहीं किया फिर भी और कुछ किया माँ ने कुछ भी नहीं किया पैदा होने के साथ तुझे पटक दिया घूर में ले जाकर के जा जा तो भी उसने बहुत कुछ किया और जो उसने किया वो कोई नहीं कर सकता क्या भैया अपना सात्विक रस पिला रही है हृदय का रस पिला रही है और मैं इससे कपट करूं मैया मैं बता तो दूंगा चाहे समय समेट मैं बता दूंगी तेरे को मैं कौन हूं भगवान मैया ने हृदय दिया याद ठाकुर ने कहा मैं भी कपट नहीं कर रहा हूं मैं भी अपने स्वरूप का दर्शन तुझे करा ही रहा हूँ इसलिए ठाकुर जी ने सारा ब्रह्मांड चलिए आगे रंगी इस प्रकार से ठाकुर के नामकरण का अवसर आ गया बसदेव जी महाराज को बड़ी चिंता है श्री जन... नंद जी महाराज के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 जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा मेरी बात सुनना जन से मैंने कहा कहता अकल्याण लेकिन जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा संत का पूजन कभी मनुष्य भाव से मत करो संत का पूजन ठाकुर भाव से करो संत नहीं आई मेरे दरबारी दरबार में ठाकुर आना आनर्च अधोक्षद जिया। आनर्च आनरचोधोक्ष दिया अधोक्षज दिया ठाकुर आ गए ऐसी गुरु जी से पूजन किया ठाकुर आ गए इसी मतलब सोलह सौ सो पचार पूजन किया सोलह सौ सो पचार गणजी महाराज का पूजन किया और प्रणिपात पुरस्कार आनरचाधोक्ष दिया प्रणिपात पुरस् प्रणाम किया और सो प्रकार से जो जो सो प्रकार से पूजन किया। क्या बालक बड़ा अच्छा हुआ पधार गए हमारे लाला का नामकरण का समय आ गया है शांति जी नहीं है हमारी प्रार्थना है कि आप नामकरण कर दो आप मेरे लाला का नामकरण कर दो तो कहें कि देखो भाई हम तो बसुदेव जी के पुरोहित हैं ऐसे भी बहुत बड़ी शंका उनका हो गई है आए नामकरण के लिए अगर और आप थोड़ा भी उत्सव बहुत बड़ा करके मनाती हो सारे ब्रद में बात फैलेगी मथुरा कितनी तो दूर है पहुंच जाएगी तो सब ग्राइबड़ हो जाएगा तुम्हारी लाला की कोई आपत्ति आ जाएगी हम तो ये काम नहीं करें क्या मारक कर दो चाहे जैसे कर दो क्या फिर आप कुछ न करोगे किसी को बुलाओ, नहीं बुलाओं सूक्ष्म करेंगे अरे क्या कर सूक्ष्म करोगे तो आठ जंडों को बुलाओगे कहानी को बुलाएंगे क्या फिर नहीं करेंगे तो कह मारक फिर कैसे करेंगे तो कहेंगे कोई न रहे आप और यशोदा जी रहे और उन्हीं जीती और कोई न रहे तो हम नामकरण करें करेंगे तो क्या महाराज घर के दास दासी सब तो रहेंगे या फिर तैयारी होगी कुछ तैयारी तो संस्कार होगा कुछ तो होगा या कि किसी संस्कार की जरूरत नहीं राजन आप गौशाला में कर लो गौशाला की भूमि पवित्र होती है उसमें संस्कार की आवश्यकता नहीं होती आप तो गौशाला में करवा लो तो बिल्कुल महाराज करने के लिए तैयार है आपको तो नामकरण कर दू अलक्षित रहसी मामकई रपी गो ब्रजे कुरुधिजाति संस्कार स्वस्ति वाचन पूर्वकम मामकई ही रपी अलक्षित अलक्षिता अने हमारे अपने उपनंद वगैरह अभी ये भी नहीं जान पाएंगे गोब्रजे बने गौशाला में आप संस्कार सब कर दें कोई गौरी गणेश नवग्रह कोई पूजन की जरूरत नहीं आप तो स्वस्थि आचरण पूर्व काली स्वस्थ न इंद्रो पढ़ दीजिए और संस्कार कर दीजिए ऐसे हो बाराजी जाकर के उन्होंने नामकरण संस्कार किया यशोदा जी वाम जी को लेके बैठी हैं और रोहिणी जी भगवान कृष्ण को लेकर बैठी हैं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 गर्ग महाराज के मन को खींच लिया का नाम क्या करूं कहीं इसका नाम जो भोग रहा हूं वही करूंगा मैं क्या करोगे कहीं इसका नाम कृष्ण है जो कि मेरे मन को ही खींच रहा है नाम कृष्ण मरा थोड़ी ही दिन के बाद अब बटैया चलने क्या कहते हैं आप लोग बटैया जानू पानी विचरण है ना ये ये से आई हो बच्चे इतनी अच्छे लगते हैं राम जी साधारण बच्चे अच्छे लगते हैं है और ठाकुर कितने अच्छे लगते हैं है। मैं तो सोचता हूँ ऐसे बकैया चल रहे और जब मैया कहे आ बेटा आ बेटा और फिर वो और फिर हस और कितना आनंद आवे उसकी तरह से कल्पना कर आग बनकर ध्यान दे तो कई साल लगता होगा राम जी है जानूभ्याम सह पानी कौन एक नहीं राम केशव राम भी और केशव भी राम भी और केशव भी अरे राम जी महाराज भी ठाकुर भी, भी आज ठाकुर को है केशव का हम मालूम पड़ता है कोई राधा जी के पास ले गया समी को हमको तो ऐसा मालूम पड़ता है कोई श्री राम रामी के पास ले गया गण की ग्रह से कल्पना कर आंख बंद तो कई साल लगता होगा राम जी जानुभ्याम सहपाणीभ्याम रिंग मानव कौन एक नहीं राम केशव राम भी और केशव भी राम भी और केशव भी अरे रामजी महाराज भी है ठाकुर भी आज ठाकुर को यहां केशव कहा मालूम पड़ता है कोई राधा जी के पास ले गया था हमको तो ऐसा मालूम पड़ता है कोई श्री राधा रानी के पास ले गया तो महाराज कैसी बात करते हो राधा रानी के पास अभी कैसे चले जाएंगे महाराज जब कृष्ण जी बहुत छोटे थे छह महीने के उसी समय श्री नंद जी के गोद में आए नंद जी उनको ठाकुर उंगली दिखाते रहे और चलते रहे उंगली दिखाते रहे और नंद जी के चल, कदम चलते रहे भांडीर बनने आए और जब वहां पर आई आप तो कथा जब भांडीर बन में आए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 श्री राधारानी को केवल पर किया जो मानता है हम उससे सहमत नहीं है अगर श्री राधा रानी महाराज जी और जितनी भी प्रजबामाएं हैं जितनी भी प्रजांगनाएं हैं ये ठाकुर की सब परिणीता है हम आगे अगर हमको याद आ गया तो हम बताएंगे आगे ही ये जितनी भी प्रजांगनाएं हैं ये सब ठाकुर की स्वक्रिया है विवाहिता है पाणिका है संस्कार और व्यवहार में पर किया व्यवहार में पर है चूंकि बाबा है बाबा होने की रातें पर किया है और संस्कार की रातें सुखिया है विवाह हुआ विवाह होने के बाद देखते देखते ब्रह्मा चले गए श्री नंदलाल एकदम फिर छोटे बन गए छ बाबा उनको लेकर के चले आए समझे ऐसी भी कथा है कि श्री राधा रानी लेकर के आई और तो सास से उसी समय परिचय हुआ आज याद तो हमारे कहने का मतलब कि श्री राधा रानी पधार गई है और राधा रानी के ठाकुर का समागम हो गया है अब केशव अब ये केशव है तो आज केशव क्यों कहा कि हमको तो मालूम पड़ता है कि श्री राधा रानी पधारी थी और वहां से ठाकुर पधार रहे हैं तो केशव है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 श्री राधाया आताओता केशवहा सी राधा रानी के केश को सवारती अपने हाथों से इसलिए इनका नाम केशव इसलिए इनका और इनके बाल बड़े सुंदर महाराज बड़ा ठाकुर कहते मेरे मेरे बाल बड़े बढ़िया हैं मेरे, मेरे बाल ऐसे खुले रहते मैया किसी की नजर लग जाए ठाकुर कहते मेरे बाल बड़े अच्छे मैया मेरे बाल खुले रहते हैं किसी की नजर लग जाए क्यों तो, मैया कबी बढ़ेगी मैया कबी बहेगी चोती काचो दूध पियावत पची पची बेतन माखन मैया कबी बड़े, बड़े सुंदर केस हैं ठाकुर के ये ठाकुर के केस इतने बढ़िया है कि ठाकुर स्वयं मुक्त हो जाते हैं अपने केस को दिखा स्वयं मुग्ध क्यों हो जाते हैं अपने केस को दिखा स्वयं मुग्ध क्यों हो जाते हैं कि ठाकुर की घुघरा ली घुभराली और टेढ़ी टेढ़ी जब ठाकुर के मुख मंडल पर आती हैं तो ठाकुर मुस्कुरा करके अपने वैष्णवों की ओर भक्तों की ओर देखते हैं कहते देख रहे इधर देख रहे हैं? काले काले हैं टेढ़े टेढ़े हैं लेकिन मेरे मेरा मुख चुभ रहे हैं ये काले काले हैं टेढ़े टेढ़े हैं मेरा मुख चुम रहे हैं अरे दुनिया वालों अगर तुम भी काले हृदय के हो तो परवाह नहीं है आ जाओ हम तुम, हम तुमको अपने सतमस्तक पर धारण कर लेंगे अरे टेढ़े चरित्र वालों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 पीचर में लिपते हुए घोष प्रघोष रुचिदम ब्रज करदनेशु अपना उसी तरह खसकते सकते है अभी वही हाल है तालमी रिजुगन कृष्य सरी श्री पंत सरी स्तृत्त कर रहे हैं रेंग।, रेंग रहे शाभाष रेंग।, रेंग रहे है ना अब रेंगते रेंगते रेंगते रेंगते ब्रज करदनेशु कहा ब्रज के कर्दम में कर्दम में कीचड़ की कर्दम में रहने कीचड़ मेरे में कीचड़ और, और मैया ने खूब बढ़िया वस्त्र पहनाया था महाराज है आज खूब बढ़िया श्रृंगार किया हुँ? और बढ़िया कौशीय वस्त्र पहनाया तिल्ला तिल्ला क्या कहना है महाराज है आप देखो तो आप देखते रह जाओ ऐसा ऐसा वस्त्र रामलाम जी को देखोगे समझे ऐसा सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया ठाकुर जी मैं आपसे क्या बताऊ हार पहनाया सब कुछ पहनाया पहनायाठौना लगाया छोटी भू और जा करके उन्होंने बताया अपना ले अच्छी तरह न और गए कहा महाराज क्या जहां मैया स्नान करती थी वहीं गए जहां मैया स्नान करती थी वहां गए तो वहां गए और वहां का जो कर्दम था उठा के लपेटा तो किसी ने कहा ऐसा क्यों कर रहे है तो ठाकुर ने कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरी मैया यहां नहाती है अपने मैया के अंग की धूल को उठा करके मैं अपने मस्तक कर लगा रहा हूँ और बड़े कर्तव्य लिखते हुए महाराज मैया की मैया ने फटकार आ रही से ऐसा नहीं जन्म था, जन्मन, सुक सुकोशि ग सुवरी था भैया हम हमें सुर क्या रि ब्रगकर्जेश आनंद देर रंग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 आय सिंह कुमार है ना बड़ी बड़ी कुमार लाए हैं महाराज कभी कहते हैं मैया चंद्र खिलौना नहीं हो रही मैया मैया मोरी मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं चंद्र खिलौना नहीं कब हूँ शशि मांगत आरी करें कबहू प्रतिबिंब निहारी अब अबहू कर ताल बजाई कि नाचत पुण्य सोई जही ला दरें ये है मारा दर्शनीय लीला बड़ी दर्शनी करें दर्शनीय लीला एक लीला सुना दूं फिर आगे गुरु को छोटी सुनाऊंगा और जैसे प्रभावती को मैं बुलाऊंगा भी तो प्रभावती दो घंटा पक्का ले लेंगी महाराज इसलिए हम प्रभाव जी को दूर से ही प्रणाम दंडोध कर रहे हैं है राम जी सीताराम जी एक लीला बड़ी भावपूर्ण लीला मैया यशोदा जी दोनों लाल को लेकर के बाहर इस गोद में राम जी इस गोद में श्याम जी दोनों लिए लेकर बाहर निकली श्री कृष्ण को फिर उसी समय में एक गोपी आ गई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 और इस बतरस में रामरस नष्ट हो जाता है ये बतरस जो है रामरस को नष्ट कर करो देवी और व्यक्ति की बतवाद न करना राम जी राम रस को नष्ट कर देता है एकदम नष्ट कर देता है तो आप लोग ये श्रोता जी कर रही हैं ये श्रोधा जी अपने लाल की बात कर रही हैं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 आज मैं वहां पर ये किया मैंने वो किया आज मैंने वो साड़ी खरीद ये तो यही बात की बात है और पौन ये मैं आपसे कोई सुनकर और सुनाकर की बात नहीं कराऊंगी मेरी अंग, अपनी अंगों की बात कर रहा हूं घंटा बीत गया महाराज फिर मैंने उठाया मैंने कहा मैंने यही शब्द कहा मैंने कि मेरे प्रतीक्षा की हद हो गई जेल अब आप लोग टेलीफोन रखो तो सही हम भी बात करना चाहते हैं ये बतरस महाराज ये बतरस दरक पे ले जाता है और रामरस ठाकुर के गोद में बिठा देता है व्यक्त की बात कभी ना माला झोली हाथ में रखो काम की बात करो माला में लगो अपने आप भाग जाएगी हो तो दूसरी जो है हम तो कहा करते हैं अपने शिष्यों से कहा करते हैं कि क्यों मैर्थ बात करती हूं माला झोली हाथ में रखो और काम की बात कर लो जब करने लो कह दूंगी हम तो बोलती नहीं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 बलराम जी जरा लंबे से पूज के पार चले गए कृष्ण जी डेहरी पकड़े और जाने के लिए तैयार हुए लेकिन लटक गए लटक गए डेहरी पकड़ के लटक गये भावमयी दृष्टि से देखे सावधान हो जब डेहरी पर लटकी एक भक्त था हमारी तरह उसने कहा बलिहार कोई वेद की वंदना करता है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 हंस रहे हैं खूब भैया कहते अरे रुक जा रोट लग जाएगी अरे क्या हो जाएगा ये पैर लग जाएगा हंस रहे हैं है? ये ये लीला कही कही करके आनंद दे रहे हैं महाराज जी इस प्रकार लीलाओं को करके राम जी अब तो चलने भी लग गए अब तो उठ गए चलने लग गए बहुत थोड़े समय में चलने लग गए पदभी काली नलपीन राजर्षि राम कृष्णश गोकुली अघ्रष्टजान जानुभी पद भी विचक्रमतुरंजा और जब घूमने लग गए तो गोपिकाओं के घर में जा जाकर करके महाराज जनयन मुदम राम जी अब वहां पर विचित्र चीजों का प्रादुर्भाव करने लग गए महाराज उनकी प्रसन्नता जिसमें हो वही काम करें और गोपाल गाय आकर के मैया यशोदा से कहें कि देखो ऐसा करता है ऐसा करता है के क्या के क्या मैया आज हमारे यहां दूध नहीं हुआ बीर तेरे यहां दूध क्यों नहीं हुआ क्या मेरे यहां दूध इसलिए नहीं हुआ मैया कि ये तुम्हारा जो लाला है ये दूध पीने के आधे घंटे पहले जाके बछड़े को छोड़ दिया और बछड़ा सब दूध पी गया बत्सान मुंचन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 मैया तेरा लाला भी बड़ा योगी है तो ये कौन सहयोगी है वीर कहे मैया ये तेरा लाला जो है उस तेज योग की रचना कर रहा है तो चोरी का योग बना रहा है आरंद चोरी का योग बना रहा है और मैया ऐसा चुराता है कि पूछो मत लोग चुराते हैं तो पकड़े जाते हैं मैया ये तो आंखों को ही चुरा लेता है तो आंखों हाँ, कोई चुरा लेता स्टेयम स्वाद व्यथ ददिपय कल्पितई स्ते गई, गई मैया हमारा मक्खर सब ले लेता है और अंगने में बड़े ठाठ से बैठ जाता है एक ऊंचे से आसन पर और हमारे सामने बैठता है यह कोई है। चुरा के नहीं बैठता या फिर स्टेज हो कैसा हो लेता चुरा के है, बैठता सामने अब बैठ करके कहें आओ आओ आओ, आओ हनुमान जी महाराज आओ जामुन जी महाराज आओ आओ आओ तुम लोगों ने बड़ा कष्ट उठाया है मेरे सामने साथ में है? बहुत कष्ट उठाया है सूखे पत्ते खा के लड़े हो खारे खारे समुद्र के किनारे लड़े हो आओ आओ आज आनंद है आ जाओ आओ मैया सबको देता है उठाता सबको सब बंदर पता नहीं कहां से आ जाते मैया ऐसे ऐसे बंदर आते हैं जिन जैसे बंदर तो मैंने देखे ही नहीं ऐसे बंदर आते हैं राम जी ये बंदर नहीं है वो जब ठाकुर बुलाते हैं तो जनलोक से तपलोक से सत्यलोक से महालोक से जितने भी बड़े बड़े अमरात्मा अवीतराम महात्मा हैं, जितने भी राज के भक्त हैं सब के सब बंदर का वेश धारण करके वहां उपस्थित हो जाते हैं ठाकुर के अधर से टकराया हुआ वो मक्खन पानी सब के सब आ जाता सब प्रधान जाते हैं और मैया ये देता है खुद कहते ये मेरे रामा सब मेरे रामावतार की बात है सब अयोध्या से आए हुए संत है किसे ये सब अयोध्या से आए हुए संत हैं संतो की सेवा मरकान भोक्षति बीभ और अगर कोई बंदर नहीं का कितना खाएगा पेट भर गया और जब पेट भर गया और नहीं खाता बंदर तो उठा के मेरी कमोरी सास के जमाने की, की फेंक देता और फूट जाती तो हम पूछते हैं कि तैने क्यों फेंक दिया क्या इसलिए कि शुद्ध हो गई क्या शुद्ध कैसे कहते थे, थे? देखो तपस्वी मुझी महात्मा जब ये खाए नहीं तो इसका बर्तन शुद्ध है तो इसको रहने की कोई जरूरत ही नहीं है हैं अगर रहेगा तो फिर इसमें डालेगी तो फिर शुद्ध होगा इसलिए मैं इसको फोड़ दिया मरकान मोक्षती भी बजाती सचिन नाती सचिन नाती अगर वो नहीं खाता तो भांडम भी नती बर्तन देता है, है?